एक दिन सवेरे धान कूटा जा रहा था मां उसमें सहायता कर रही थी प्रायः रोज ही ऐसा करती मैंने उनसे कहा मां तुमको इतना परिश्रम क्यों मां ने कहा बेटा आदर्श के रूप में जो करना होता है उससे बहुत अधिक किया है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 उतारू हो गई मां के बहुत समझाने बुझाने पर तथा आश्वासन देने पर कि उसे इस बार ससुराल जाना नहीं होगा उसने दरवाजा खोला इस तरह शोरगुल के बीच रात बीती मां नलिनी के कमरे के बरामदे में बैठी रही सबेरा होने पर उन्होंने अपने सामने की लालटेन को बुझाया और कहने लगी गंगा गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण बाद में नलिनी की बात पर मां ने मुझसे कहा उसकी बुआ यानी श्री मां की ठंड लग गई है बेटे इसीलिए वह जाना नहीं चाहती एक दिन सवेरे मां ने मुझे घर के एक पुराने नौकर को साथ दे पगली के पिता के पास भेजा ताकि मैं उन्हें समझा बुझाकर ले आऊं अथवा यदि गहने देने पर राजी हो तो गहने ले आऊं हम लोगों के जाकर बहुत प्रार्थना करने पर वे दूसरे दिन आए तो सही परंतु गहने नहीं लाए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 तब और कोई ठाकुर के घर में नहीं रहता था मुझसे बोली कामारुकुर में एक दिन रुककर फिर मठ जाना ठाकुर के जन्म स्थान से होकर जाना चाहिए मुझे कामार पुकुर जाने की कल्पना नहीं थी मैं तो केवल मां को देखने के लिए ही आया था उनके लिए व्याकुल होकर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 यह साथ ले जाओ उन्होंने पूछा पास में रुपए हैं गाड़ी भाड़ा आदि देना होगा रुपए ले जाओ मैंने कहा मेरे पास रुपए हैं लेने की आवश्यकता न होगी उन्होंने कहा जाकर चिट्ठी देना मां कहने लगी अपने बेटे को कुछ भी खिला पिला न पाई कुछ विशेष बना नहीं पाई क्योंकि तब पगली और नलिनी को लेकर बड़ी अशांति चल रही थी मैं मां को प्रणाम कर रोते रोते रवाना हुआ मां साथ साथ काफी दूर तक गई और बाद में जब तक दिखाई देता रहा ताकती रही भावावेग के कारण कामार पुकुर तक सारे रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू नहीं थमे कामारुकुर पहुंचा शशि ने मौसी को मेरा परिचय दिया मां के कमरे में मां का फोटो देखकर प्राण और भी व्याकुल हो उठे मानो वह विश्व के कल्याण के लिए ध्यान में मग्न मूर्ति हो रात को मां के कमरे में सोया मौसी ने रजाई बिस्तर आदि दिया था दूसरे दिन अर्थात शिवरात्रि के दिन कामार पुकुर के बूढ़े शिव के दर्शन किए शाम को मास्टर महाशय और प्रबोध बाबू कामार पुकुर आ पहुंचे देखता क्या हूं कि ठाकुर का घर देखते ही मास्टर महाशय तब उन्हें पहचाना नहीं था कि आंखों में जल भराया गाड़ी दरवाजे के पास रुकी मैंने पूछा आपका नाम क्या उन्होंने कहा मेरा नाम मास्टर मास्टर कहते ही पहचान गया कथामृत पढ़ी थी मास्टर महाशय मां के लिए मिठाई लाए थे उसे बाहर वाले घर के कमरे में रखा गया मास्टर महाशय ने मुझसे कहा देखिए तो घर में गंगाजल है या नहीं मैंने गंगाजल लाकर दिया उन्होंने कपड़े कंबल आदि में गंगाजल छिड़क लिया मां के लिए खाने की वस्तु ले जा रहे हैं इसीलिए वे लोग कामार पुकुर में रघुवीर का प्रसाद ग्रहण कर जयराम वाटी के लिए रवाना हुए मैं उन्हें भूतीर खाल के उस पार माणिक राजा की अमराई तक पहुंचा आया उनके साथ दो कुली थे मेरी इच्छा तब भी यह थी कि जल्दी से मठ पहुंचकर उत्सव देखूंगा संध्या के कुछ पूर्व ललित बाबू सिर पर पगड़ी लगाए पतलून और अचकन पहने कामार पुकुर पहुंचे तब मैं खाना खा रहा था जल्दी से खाना समाप्त किया संध्या हुई शशि ने कहा तुम ललित बाबू के साथ चले जाओ उनके साथ ही मठ जाना अकेले कहां जाओगे साथ में उतना रुपया पैसा भी नहीं है और रास्ता भी नहीं जानते मैं राजी हो गया ललित बाबू ने गांव के दो चौकीदारों को बुलाकर साथ लिया जयराम भाटी जाते समय हम लोग मैदान में रास्ता भूल गए चौकीदारों ने तब ठीक रास्ता मालूम करने के लिए अंबिके अर्थात जयराम वाटी के चौकीदार का नाम कहकर एक साथ आवाज लगाई जयराम का एक व्यक्ति कामार पुकुर की ओर गया था पर वह तब तक लौटा नहीं था इसीलिए जयराम के लोग यह सोचकर कि उस पर डाकुओं ने हमला किया है लाठी सोटे लेकर चौकीदार के साथ मैदान की ओर दौड़ते हुए आए हम लोग उनके साथ जरामवाटी पहुंचे घर के भीतर पहुंचकर मां से कहा मां आ गया मां बहुत प्रसन्न हो बोली अच्छा किया इनके साथ जाना शिव चतुर्दशी के उपलक्ष में घाटाल के वकील श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय आए हैं भक्तों में से किसी किसी ने उपवास किया है दूसरे दिन दोपहर में उन्होंने मां का प्रसाद चाहा। मां ने राधु के हाथ शाल के पत्ते में प्रसाद भिजवाया सबको खाते देख मैंने पूछा यह क्या खा रहे हैं उन्होंने कहा मां का प्रसाद तब मैंने भी थोड़ा सा खाया मां से जाकर बोला मां ये लोग सब तुम्हारा प्रसाद खा रहे हैं तो तुमने मुझको इतने दिनों से क्यों नहीं दिया मां ने कहा बेटा तुमने तो मांगा नहीं मैं कैसे बोलूं कैसी निरहंकार भावना थी दूसरे दिन दोपहर को ललित बाबू पालकी में सवार हो राधु का गहना लाने गए वे कलकत्ते के एक बड़े पुलिस कर्मचारी की चिट्ठी लेकर एक सरकारी व्यक्ति सजकर गए थे मां ने मास्टर महाशय को साथ में भेजा यह सोचकर कि ललित बाबू कम उम्र के थे कहीं ब्राह्मण के गहने न देने पर उनका किसी प्रकार अपमान न कर दें शाम होते होते वे लोग गहनों के साथ छोटी मामी के पिता को ही लेकर जयराम वाटी आ उपस्थित हुए रात को करीब दो बजे घर के भीतर से खबर आई कि मां को सारी रात नींद नहीं आई सिर में चक्कर आ रहा है तुरंत ही मास्टर महाशय और हम में से कुछ लोग घर के भीतर गए सभी दवाई खोजने में लगे हुए थे उसी समय मैंने जाकर मां से पूछा मां ऐसा क्यों हुआ मां ने अब तक किसी को कारण नहीं बतलाया था पूछने पर बोली वे लोग तो सब गहना लाने चले गए मैं सारे दिन यह सोचकर ही चिंतित रही कि कहीं ब्राह्मण का किसी प्रकार अपमान ना हो इसी चिंता के कारण वायु प्रबल हो जाने से ऐसा हुआ मैंने और किसी से कुछ न कहे, मास्टर महाशय से सारी बात कही और सोचने लगा जिस ब्राह्मण ने इतनी झंझटे पैदा की इतना कष्ट दिया उसी के लिए उनकी इतनी चिंता तीसरे दिन शाम को हम लोग रवाना हुए मां ने ललित बाबू से कह दिया था लड़का बहुत भक्त है उसे साथ ले जाना हम लोगों ने एक एक करके मां को प्रणाम किया मां के नेत्रों से आंसू बह रहे थे वो रो रही थी सामने के दरवाजे तक आकर खड़ी हुई हम लोग देशड़ा होकर विष्णुपुर के रास्ते पर आए विष्णुपुर में मास्टर महाशय प्रबोध बाबू आदि लाल बाघ में मृणमई देवी के दर्शन को गए मैं और ललित बाबू ट्रेन में सवार हुए देखता हूं कि मास्टर महाशय ने प्रबोध बाबू को भेजा है उन्होंने कहा मास्टर महाशय कहते हैं कि मृणमई को देखकर आइए हम लोग चिन्मयी का दर्शन करके आए थे मृणमई के दर्शन की और इच्छा नहीं हुई मठ में आकर उत्सव आदि का दर्शन कर मैं घर को वापस लौटा 1907 में दुर्गा पूजा के बाद मैं मां के दर्शनों को कलकत्ता आया मां ने एक भक्त के पत्र के उत्तर में खबर दी थी कि वे पूजा के उपलक्ष में गिरीश बाबू के यहां गई थी तथा अब बलराम बाबू के यहां है मैं सवेरे सवेरे बलराम बाबू के यहां पहुंचा पूजनीय बाबूराम महाराज को देख उन्हें प्रणाम करके पूछा मां कहां है उन्होंने मस्तक पर हाथ रखकर दिखाते हुए कहा मां सिर पर है। मैं कुछ समय तक अकेला कमरे में बैठा रहा फिर मां के पास शांति बाबू के पुत्र भगवान के हाथ अपने आने की सूचना भिजवाई मां ने बुलवा भेजा मैंने कमरे के भीतर जाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया मां गांव में मलेरिया से खूब भुगतकर आई थी उनका चेहरा दुर्बल और मलिन हो गया था जयराम वाटी में जैसा देखा था उसकी अपेक्षा वे अधिक रुग्ण लग रही थीं। मां ने बड़ी मामी की मृत्यु की बात कही थोड़ी देर बातचीत के बाद बोली कल शरद चक्रवर्ती आया था यहां आकर उसने मुझे गीत सुनाया आहा कैसे सुंदर उसके भाव हैं, कैसे उसके गीत तुम आए नहीं मैं उसी समय कलकत्ता पहुंचा हूं मां यह तब तक नहीं समझ पाई थी थोड़ी देर बाद गौर बाबू ने आकर कहा कि गाड़ी आ गई है मां को गंगा स्नान के लिए जाना था मैं बाहर चला गया दोपहर में वही प्रसाद पाया मुझे थोड़ा बुखार हो आया था अतः मैंने निश्चय किया कि शाम को ही परिशाल लौट जाऊंगा पूज्य शरत महाराज तब उसी मकान में रहते थे उन्होंने कुनेन की कुछ गोलियां दी शाम को मां को प्रणाम करके बोला मां मैं आज ही जाऊंगा रात में गाड़ी है शरीर भी ठीक नहीं है कलकत्ते में मेरे ठहरने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी मां कहने लगी आहा आज ही चले जाओगे आज ही आए और आज ही जाना होगा जाते समय मां से बोला मां जिससे मेरा कल्याण हो वही करना इसके बाद मां के दर्शन बाग बाजार में स्थित उनके नए मकान में हुए पहले कलकत्ता आने पर मां किराए के मकान में रहती थी मकान सब सम समय इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता था इसीलिए मां को अपनी इच्छा अनुसार आने और रहने में असुविधा होती थी इसीलिए शरद महाराज के कठिन प्रयास से यह मकान निर्मित हुआ कलकत्ता पहुंचने पर बड़ी खोज पड़ताल के बाद शाम को मैं इस मकान में पहुंचा पहुंचकर देखता हूं डॉक्टर कांजीलाल दालान पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं मां के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा मां को चेचक निकली है वे अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई हैं वैसे अब अच्छी हैं। पंद्रह दिनों बाद भेंट हो सकती है इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं था बाद में पूजनिया शरत महाराज से भेंट होने पर उन्होंने कहा तुम कल सवेरे आओ मां से भेंट करना और यहां प्रसाद पाना दूसरे दिन सवेरे पहुंचकर मैंने मां के दर्शन किए मां अपने हाथ तथा मुंह के चेचक के दागों को दिखाने लगी बीमारी की बात बताकर बोली दाग अब उतने नहीं हैं। बाद में मां के शरीर में चेचक के दाग बिल्कुल नहीं रहे थे इसी समय पूजनिया शरत महाराज के कहने पर तथा श्री मां के आशीर्वाद से मेरा मठ में रहना निश्चित हुआ मां से कहने पर वे बोली अरे इसे साधुओं की हवा लगी है बहुत अच्छा है मठ में रहना ठाकुर के प्रति भक्ति हो मैं बहुत आशीर्वाद दे रही हूं बीच बीच में मैं मठ से दूध लेकर उद्बोधन जाता और मां से भेंट कराता एक बार कई दिनों तक न जाने पर मां ने दूसरे व्यक्ति से जो दूध लेकर जाते थे कई बार पूछा था वह कहां है बहुत दिनों से आया क्यों नहीं इसके पश्चात एक दिन दूध लेकर गया मां को प्रणाम करने के लिए जाते समय देखता हूं मां पास के कमरे में बैठी पान बना रही हैं। पास में नलिनी थी वह भी पान बना रही थी मेरे पहुंचने पर नलिनी उठकर चली जा रही थी मां ने उसे रोककर कहा जाओ नहीं जाओ नहीं वह तो बच्चा है तुम यही बैठो और मुझसे बोली बैठो बातचीत के बीच माकू के ससुराल की बात उठी मां ने कहा उन लोगों की बहुत आव भगत नहीं करने से वे लोग थोड़े में ही फुफकार उठते हैं तुम लोग मेरे बच्चे हो तुम लोगों को मैं जो देती हूं जो कहती हूं उसमें कोई बात नहीं होती भूल होने से भी तुम लोग मन में कुछ नहीं रखते पर उन लोगों को सब बढ़िया चीजें चाहिए सब कुछ बढ़िया ना होने से थोड़ी सी भूल चूक होने से ही वे लोग एकदम बिगड़ जाते हैं मैं कुछ देर बाद बोला मां शुद्ध मन और अनुराग कैसे हो मां होगा होगा अब ठाकुर के प्रति शरणागत हुए हो सब हो जाएगा ठाकुर से प्रार्थना करना मैं नहीं यह तुम्हें ही उनसे कहना होगा मां मैं तो कहती हूं कि ठाकुर मेरे इसके मन को अच्छा कर दो शुद्ध बना दो मैं हां तुम उनसे कहना उससे ही मेरा होगा इसके कई महीने बाद मैं घाटाल के बाढ़ पीड़ितों की सेवा कार्य से तीन दिन की छुट्टी ले जगधात्री पूजा के समय जयराम वाटी गया मां कुछ दिन पहले ही वहां पहुंची थी मेरे साथ अतुल था उसने पहली बार मां के दर्शन किए हम लोग कामार पुकुर से श्री रघुवीर का प्रसाद ग्रहण करके आए थे पहुंचते ही आशु महाराज ने कहा तुम लोग आए यह बहुत अच्छा किया मां केवल कहे जा रही हैं भक्त लोग कोई आए नहीं चलो प्रसाद पाने बैठो हम लोगों ने जाकर मां को प्रणाम किया मां ने पूछा कहां से आ रहे हो मैंने कहा घाटाल से मां ने कहा बैठो प्रसाद पाओ सब उस समय प्रसाद पाने के लिए बैठ ही रहे थे मां ने हम लोगों को भर पेट भोजन कराया दूसरे दिन सवेरे आठ नौ बजे मां के दालान में तरकारी काटना हो रहा था कुसुम आदि भक्त महिलाएं तरकारी काट रही थी भानु बुआ पास में ही खड़ी थी घर के भीतर घुसने पर मैंने भानु बुआ को कहते सुना कुसुम दीदी तुम लोग तो भरपूर हो गई हो इसीलिए मुंह से बात ही नहीं निकल रही है कुसुम बोली मैं वह सब नहीं जानती मां पास से जा रही थी सुनकर बोली भरपूर होने से क्या होगा भरपूर होने से तो छलकने लगेगा असल में स्वभाव बदलना चाहिए उसके दूसरे दिन हम लोगों को रवाना होना था भोर में घर के भीतर जाकर देखता हूं मां गीले कपड़ों में दालान में खड़ी हुई हैं। उनके कपड़े बदलने पर उन्हें प्रणाम करके मैंने विदा ली और कहा फिर आऊंगा अतुल स्कूल के बच्चे की तरह बोला भूलिएगा नहीं